युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार हे पंचनद देशवासी भाइयों यहाँ अपने इस प्राचीन पवित्र भूमि में तुम लोगों के सामने मैं आचार्य के रूप में नहीं खड़ा हूँ कारण तुम्हें शिक्षा देने योग्य ज्ञान मेरे पास बहुत ही थोड़ा है मैं तो पूर्वी प्रांत से अपने पश्चिमी प्रांत के भाइयों के पास इसलिए आया हूँ कि उनके साथ हृदय खोल कर वार्तालाप करूँ उन्हें अपने अनुभव बताऊँ